good morning kaise hain aap sab third sunday of june month celebrated as fathers day um in united states and many other countries around the world so happy fathers day to all the fathers out there from facebook profiles to whatsapp dp's people are putting their pictures posing with their dads with all the smiles and all the tag lines saying uh, i love you dad मेकिंग मी हैप्पी एंड इमोशनल एट द सेम टाइम माँ बाबा के प्यार से बढ़ कर कोई प्यार नहीं होता ये तो चाहे आप खुद अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें या फिर अपने बच्चों बच्चों के बारे में और पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों को कोई समझ भी नहीं सकता पेरेंट्स को ना महंगे और फैंसी गिफ्ट्स की चाहत होती है ना फैंसी वेकेशनस की उन्हें खुशी देना बच्चों के लिए सबसे आसान होता है उसके लिए क्या चाहिए सुनिये? थोड़ा सा वक्त थोड़ी सी इज्जत थोड़ा सा उन्हें और उनकी ज़रूरतों को समझना और ढेर सारा प्यार बस यही तो चाहिए आज अगर आप अपने पेरेंट्स अपने डैड के साथ हैं तो फिर कहने ही क्या हक दम टाइट स्पेंड टाइम विद देम, मेक डे ऑल अबाउट देम और अगर दे वो आपसे दूर हैं तो आई एम श्योर आपने कॉल किया होगा उनकी आवाज़ सुनी होगी उन्हें बताया होगा कि आपने उन्हें याद किया एंड हाउ इम्पॉर्टेंट ही इज़ इन योर लाइफ और और अगर वो अब इस दुनिया में नहीं हैं तो आप मैं आपकी कमी समझ सकती हूँ पर उदास मत होइए प्लीज़ उदास होने की बजाय उनकी बातों को उनकी यादों को याद करके मुस्कुराइए उनकी यादों को अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए उन बातों और उन यादों में एक बार फिर उनके साथ बिताए पलों को जी लीजिए आप सुन रहे हैं देसी जायका ऑन डब्ल्यू आर एफ एन रेडियो फ्री नेशनल एल पी पास को वन और 103.7 ओ आप दुनिया के किसी भी कोने से हमें लाइव सुन सकते हैं बाई लॉग इन www.radiofreenashville.org टू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू रेडियो फ्री नेशनल डॉट ओ आर जी एंड ही देयर इज अ फ्री एप ऑफ रेडियो फ्री नेशनल फॉर एपल एंड एंड्रॉयड डिवाइसेज फॉर एन ईजी एक्सेस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 उम्र भर याद आती है हाँ, पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है, या है फिर याद गुजार गुजरा दचपन का ज़ालिम आलीन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 वो वापस नहीं लाया जा सकता सिर्फ और सिर्फ यादें बनकर रह जाता है और ये यादें उनका ना कोई स्कैड्यूल होता है ना आने की वार्निंग कभी भी कहीं भी चुप के से आ जाती हैं और फिर दिल अक्सर कुछ पलों के लिए उन्हीं यादों के सुर में गुनगुनाने लगता है पर थे अमिताभ बच्चन जया भादुरी के साथ और मूवी थी फाइव की मूवी मिली आवाज किशोर दा की योगेश के बोल और संगीत आर डी बर्मन का ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म का प्लॉट उस समय की रोमांटिक मूवीज से थोड़ा हटकर था और अमिताभ बच्चन जी ने भी इसमें एक इंटेंस इमोशनल करेक्टर निभाया था मूवी भी अच्छी थी इफ़ यू एवर वॉन्ट टू वॉच मूवी का नाम था मिली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 La la la la, mm hmm hmm hmm hmm. की बारात दिस इज़ अ टाइटल सॉन्ग फ्रॉम 1973 की मूवी यादों की बारात आवाज़ लता ताई की मजरू सुल्तानपुरी के बोल और म्यूजिक दी ग्रेट आर डी बर्मन का मूवी वाज़ अ म्यूज़िकल हिट एंड चार्ट बस्टर्स सॉन्ग्स लाइक चुरा लिया है तुमने जो दिल को मेरी सोनी मेरी तमन्ना लेकर हम दीवाना दिल दर ऑल दी सॉन्ग्स दे आर फ्राम दिस मूवी सो इट वॉज़ अ म्यूज़िकल हिट अगर आपने गौर किया हो तो मूवीज़ में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 आवाज़ लता मंगेशकर की और पर्दे पर थी खूबसूरत वैजंती माला हु प्लेड और करेक्टर ऑफ रॉयल कोटीज़ इन लाइक राज बहुत अच्छी लगी इसमें डांस भी उनके बहुत डांस नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं क्लासिकल डांस एक्चुअली और सेकेंड uh, सॉन्ग याद किया दिल ने कहा हो तुम वॉज़ फ्राम 1953 फिफ्टी थ्री ब्लैक एंड वाइट मूवी पर्दे पर देव साहब विद उषा किरण आवाज़ हेमंत कुमार और लता मंगेशकर जी की संगीत एक बार फिर शंकर जय का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 tum abhi ja abhi मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि स्लो सॉन्ग्स हैं बिकॉज़ इट गोज़ विद द इमोशन ऑफ मेमोरीज एंड यादें लीजिए भप्पी लहरी जी ने तो डिस्को डांसर की ट्यून पे आपको यादों की याद दिला दी भप्पी लहरी जी की आवाज़ उन्हीं का म्यूज़िक और पर्दे पर मिथुन चक्रवर्ती फिल्म का नाम डिस्को डांसर एंड फर्स्ट सॉन्ग वॉज फ्रॉम मूवी लव स्टोरी याद आ रही है पर्दे पर कुमार गौरव विजेता पंडित एंड दिस वॉज अ डेब्यू मूवी फॉर बोथ द स्टार्स आवाज़ लता मंगेशकर और अमित कुमार की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 Uh, वहाँ पर डिडेक्शंस हैं मेक रेडियो फ्री नेशनल योर चैरिटी और एवरी टाइम यू परचेज थ्रू अमेजॉन वी गेट पार्ट ऑफ समिटल डोनेशन टू रेडियो फ्री नेशनल वी विल रियली अप्रिशिएट दिस सिंसियर एफर्ट ऑफ यू इन ऑर्डर टू हेल्प आर रेडियो स्टेशन सो थैंक्स इन एडवांस एंड अगेन इट्स इस्माइल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 नसुद्दीन शाह के साथ सुनी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 देखिए कुछ इसी तर्ज पर है ये अगला गीत नगमे हैं शिकवे हैं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 aga tha main ha main na aake la mere sang sang संग संग संग आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला seh sang sang aaya te अच्छा सॉन्ग विच सेज की तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं और विच मेकिंग विच इज़ विच और मेकिंग एवरी थिंग ब्यूटिफुल फॉर मी आई लव दिस सॉन्ग फिल्म का नाम था राजपूत आवाज किशोर दा की संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पढ़ते पढ़ते राजेश खन्ना खोए हुए हेमा मालिनी की यादों में <laughs> हमने बहुत बातें कर ली कि हमें क्या याद आता है बातें कर ली कि हमें कौन याद आता है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 किसी को ज़बरदस्ती ये तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे याद करो मिस करो लेकिन यू फील फॉर सेकेंड इज सही यू फील दट विद sad सो so हम सब के दिल में ये चाहत होती है कि कोई हमें भी याद करे न मेरी आई किसी से अब क्या कहना मीनिंग किस से शिकायत करूं और क्यों करूं सॉन्ग वॉज काइंड ऑन सैड नोट इन दिस मूवी 1998 कुछ कुछ होता है आवाज़ अलका याग्निक उदित नारायण मनप्रीत अख्तर बोल समीर के आज हमने बातें की यादों की यादें जो हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं हमारी यादें जो बेसिकली हमारे एक्सपीरियंसिस होते हैं कई बार वो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 teb